अहंकार विमूात्मा करता हम इति मन माया या अहम बुद्धि का नाश और ईश्वर दर्शन विजय महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते श्री कृष्ण जीव का अहंकार ही माया है यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है मैं मरा कि बला टली यदि ईश्वर की कृपा से मैं अकरता हूँ यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया फिर उसे कोई भय नहीं यह माया या अहम मेघ की तरह है मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों न हो पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ते उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ते हैं यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र जी हैं जो साक्षात ईश्वर हैं पर बीच में शीतला रूपणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते यह देखो तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे को लोट वोट करता हूँ अब तुम मुझे नहीं देख सकते पर हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट है परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते जी तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है किसी ने काली धारिदार धोती पहनी की देखना प्रेम गीतों की तान मुँह से आप ही आप निकल पड़ती है और ताश खेलना सैर सपाटी के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर ये सब आप ही आप जुट जाते हैं चाहे दुबला पतला ही हो परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछलकर चढ़ता है मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज़ का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कमल घीसना शुरू कर देता है रुपया भी एक विचित्र उपाधि है रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है वह पहले जैसा नहीं रह जाता यहाँ एक ब्राह्मण आया जाया करता था बाहर से बड़ा बड़ा विनीय था कुछ दिन बाद हम लोग कौन नगर गए हृदय सांत था हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है शायद हवाखोरी के लिए आया था हम लोगों को देख बोला क्यों महाराज कहो कैसे हो उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा हृदय सुना इसके धन हो गया है इसी से आवाज किरकिराने लगी हृदय हंसने लगा किसी मेढक के पास एक रुपया था वह एक बिल में रखा रहता था एक हाथी उस बिल को लांग गया तब मेढह बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला तुझे इतनी हिम्मत कि मुझे लांग जाए रुपये का इतना अहंकार होता है अहंकार कब जाता है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था भूमि। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है समाधि होने से भी अहंकार दूर हो सकता है मन प्राय प्रथम तीन भूमियों में रहता है लिंग गुदा और नाभि। यही वे तीन भूमियाँ हैं तब मन संसार की ओर कामरी कांचन की ओर खींचा रहता है जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है यह क्या यह क्या है इसके बाद मन कंठ में आता है तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है कपाल या भावों के बीच में जब मन आता है तब सच्चिदानंद रूप दिख पड़ता है उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है परंतु छुआ नहीं जाता लाल टेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता जान पड़ता है कि छू लिया परंतु छू नहीं पाता जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अम, अहम नहीं रह जाता समाधि होती है विजय वहाँ पहुँचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है श्री रामकृष्ण सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है मुँह से नहीं कहा जा सकता नमक की गुड़िया समुन्दर नापने गई किंतु जैसे पानी में उतरी वैसे ही गल गई अब समुद्र के गहराई की खबर कौन देगी जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई सप्तम भूमि में मन का नाश होता है समाधि होती है क्या अनुभव होता है वह मुंह से कहा नहीं जाता अहम जाता नहीं है बदमाश मैं, दास मैं। जो मैं संसारी बनता है कामनी कांचन में फंसता है वह बदमाश मैं है जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसी है के बीच में यह मै जुड़ा हुआ है पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है परंतु वास्तव में है वह एक ही पानी लाठी के कारण उसके दो हिस्से नज़र आते हैं यह लाठी अहम ही है लाठी उठा लो वही एक जल रह जाएगा बदमाश में वह है जो कहता है मुझे नहीं जानते हो मेरे इतने रुपये हैं क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है यदि किसी ने दस रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है बदमाश में कहता है अरे इसने मेरे दस रुपये चुराए थे ऊफ इतनी हिम्मत यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटने का समाधि नहीं होने की तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है क्योंकि उससे समाधि होगी यदि भक्तियोग में अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा श्री रामकृष्ण समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य परंतु प्रायः नहीं जाता लाख विचार करो वह देखना कि अहम घूम घाम कर फिर उपस्थित है आज बरगद का पेड़ काट डालो कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही दिख, दिख देखोगे ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का तो रहने दो साले को दास में बना हुआ हे ईश्वर तुम प्रभु हो मैं दास हूँ इसी भाव में रहो मैं दास हूँ मैं भक्त हूँ ऐसे मैं में मैं दोस्त नहीं मिठाई खाने से अम्ल होता है पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती ज्ञान योग बड़ा कठिन है देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता कलयुग में प्राण अन्नगत है अतएव देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है भक्ति पथ सीधा पथ है हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो उनसे प्रार्थना करो भगवान मिलेंगे इसमें कोई संदेह नहीं मानो जलराशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है मानो जल के दो भाग हो गए हैं परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती दासमय या भक्त का मय अथवा बालक का मय ये सब मय की रेखाएं मात्र हैं